ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है चिंतन जिसका शीर्षक है हमारी वन श्री का आशय होता है वन लक्ष्मी यानी वन संपदा किसी भी देश के वन हो सभी वन संपदा से परिपूर्ण होते हैं। ऐसा कोई वन नहीं होता जहाँ वन संपदा न हो वन का दूसरा आशा ही हरियाली है भला किसे अच्छी नहीं लगती हरी हरी वसुंधरा यहाँ से वहाँ तक हरी तीमा की फैली हुई चादर आँखों को राहत देने वाले लुभावने दृश्य जब भी हम प्रकृति के संग होते हैं, एक अजीब सी राहत महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में हैं, जहां वह हमें माँ की तरह दुलार कर रही है प्रकृति की इस रंगत को वनों ने सहारा दिया है जहां वन होंगे वहां भूमि का कटाव नहीं होगा वहाँ सघन पेड़ होंगे यही सघन पेड़ बादलों को लुभाते हैं और बारिश के लिए लालयित करते हैं इसलिए यह पर्यावरण बचाना है तो वनों को संरक्षित रखना होगा वन सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी वन संपदाएं भी सुरक्षित रहेंगी। वन संपदाओं पर ही मानव स्वास्थ्य निर्भर है वनों से हमें शुद्ध वायु ही नहीं बल्कि कई जड़ी बुटिया भी प्राप्त होती हैं। पूरा आयुर्वेद वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों पर आश्रित है हमारे देश के वनों में वन संपदा के रूप में प्रचुर मात्रा में जड़ी बुटिया हैं। इसी से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है हमें यह नहीं भूलना चाहिए की वनों में वायु होती है यही वायु हमारी आयु में वृद्धि करती है आज लोगों को स्वच्छ वायु ही नहीं मिल रही है ऐसे में वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं वन संपदा का संरक्षण एक समस्या है क्योंकि लगातार घटते वन क्षेत्रों के कारण वन संपदा का भी दोहन हो रहा है वनों को लेकर हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। इसलिए वन संपदा की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधा रोपण करना आज की महती आवश्यकता है वन रहेंगे तभी मानव जीवन संभव है बिना वनों के मानव जीवन की कल्पना करना बेमानी है दोनों ही परस्पर निर्भर हैं। वनों को लेकर अब हमारी चिंता बढ़ी है सरकार ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं वन नीति के सख्ती से अमल में लाए जाने के कारण वन संपदा के दोहन पर रोक लगी है यही नहीं औषधीय पौधों के संरक्षण और नए पौधे उगाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास हो रहे हैं दुनिया भर में जंगलों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने वाली नई तकनीक से पता चलता है कि भविष्य में वनों की हालत को लेकर जो चिंता जताई गई है स्थिति उतनी भी खराब नजर नहीं आती है शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय दल ने कहा है कि उन्होंने जंगलों की पहचान के बारे में जो अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि दुनिया भर में वनों की कमी वाली स्थिति से बेहतरी की तरफ अब कोई पड़ाव नजर आने वाला है इस अध्ययन में दुनिया भर में लकड़ियों के भंडार और वन संपदा का अनुमान लगाने की कोशिश की गई है यानी अध्ययन में सिफर इस इलाके का अध्ययन भर ही नहीं किया गया जो पेड़ों से ढके हुए हैं। इस अध्ययन के परिणाम अमेरिकी पत्रिका प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुए हैं। वनों को लेकर हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा वन से जब हम कुछ लें, तो उसे कुछ देने के बारे में भी सोचें। निश्चित रूप से वन को हम जो कुछ भी देंगे वह दोगुना होकर हमें वापस मिलेगा तपती गर्मी से किसी घने पेड़ की छाया मानव को जो राहत देती है वह किसी संपदा से कम नहीं होती वनों के आसपास निवास करने वाले आदिवासी वनों पर ही आश्रित होते हैं कई मामलों में ये वन की रक्षा भी करते हैं वनों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों का इन्हें ज्ञान होता है अपना घरेलू इलाज वे वनों से प्राप्त औषधियों से ही कर लेते हैं जिस तरह से हम लक्ष्मी को लुभाने का यथा संभव प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह हमें हमारी वंश्री को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी को प्रयासरत रहना होगा तभी बच पाएगी हमारी वंश्री अभी आप सुन रहे थे चिंतन वंश्री वाचक स्वर भारती परिम